ध्यान और आध्यात्मिक जीवन शरणागति कुछ कर्मों का नाश दुख के द्वारा होता है अतः जब दुख आए तो हमें कुछ राहत महसूस करने चाहिए क्योंकि दुख का अर्थ है उतने कर्मों का बोझ कम हो गया है इसके अतिरिक्त दुख द्वारा पैदा हुई असमर्थता का परमात्मा के प्रति और अधिक शरणागति का अभ्यास कर आध्यात्मिक उपयोग किया जा सकता है सुख दुख में जीवन मरण में परमात्मा हमारे अपने हैं वह हमारी आत्मा की आत्मा और प्राणों के प्राण है श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि शरीर में रहने का रोग रूप टैक्स चुकाना पड़ता है कभी कभी यह टैक्स हमें भारी किस्तों में चुकाना पड़ता है और उसके बाद कुछ समय के लिए छुटकारा मिलता है अपनी अंतिम बीमारी के समय श्री रामकृष्ण को प्रायः कहते सुना जाता था देह कष्ट को झेले मन तुम आनंद में रहो बहुत तेज दौड़ने का प्रयत्न किए बिना आगे बढ़ते रहो यदि तेजी से दौड़ने की कोशिश करोगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में कीमत चुकानी पड़ सकती है ईश्वर साक्षात का निश्चित रूप से लक्ष्य है लेकिन इसे आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा ही नहीं बल्कि उचित और आवश्यक कर्म के द्वारा प्राप्त करना है हमें हर हालत में अनुचित और अनावश्यक कार्यों से दूर रहना चाहिए अतः आंतरिक आदर्श और बाह्य क्रियाओं दोनों के संबंध में सावधान रहना चाहिए धीर स्थिर रूप में कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़ो अंतर्यामी परमात्मा के साथ संयुक्त रहो और अपनी क्रियाओं के प्रति भी सतर्क रहो हमें वैचारिक और क्रियात्मक दोनों ही स्तरों पर अपने को सुधारना चाहिए अधिकांश लोग अपनी आध्यात्मिक आकांक्षा और अपने समक्ष विद्यमान सांसारिक जीवन के कटु सत्यों में संतुलन स्थापित न कर सकने के कारण कष्ट पाते हैं यह कष्ट अपने आप में बुरा नहीं है यह कल्याणकारी भी हो सकता है यदि यह आंतरिक आध्यात्मिक संतुलन खोजने हेतु प्रेरित करे तब व्यक्तिक्रमशः यह अनुभव करने लगता है कि संसार में रहते हुए भी वह वस्तुता संसार का नहीं है एक प्रकार से हम सभी वही पाते हैं जिसके हम अधिकारी हैं हम किसी वस्तु की कामना करते हैं वह मिलती भी है और उसके साथ उससे अपरिहार्य रूप से जुड़े सुबह सुख भी हमें प्राप्त होते हैं हम कुछ प्रकार के सुख चाहते हैं और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं सुख मनुष्य के पास दुख का मुकुट पहन कराता है हम एक के बिना दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकते हम किसी सांसारिक वासना की पूर्ति चाहते हैं हमें अपने काम में वस्तु मिल भी जावे, लेकिन उसके साथ जुड़ी समस्याएं भी हमें मिलती हैं। हमारी वर्तमान स्थिति हमारी भूत और वर्तमान सांसारिक वासनाओं का परिणाम है हमें यथासंभव निष्काम होना सीखना चाहिए परिस्थितियों के साथ जिन्हें हमने स्वयं पैदा किया है तालमेल स्थापित करना चाहिए और तब उनसे ऊपर उठना चाहिए हमें अपनी नियति के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए और अपने कर्मों का क्षय करते हुए परमात्मा पर अधिकाधिक निर्भर रहना सीखना चाहिए तब यह संसार हमारा प्रशिक्षण स्थल बन जाएगा और इसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकेंगे तब बाह्यत संसार में रहते हुए भी हम उसके नहीं होंगे जहाँ कहीं भी होंगे हम परमात्मा के ही होंगे जगदम्बा की लीला सब कुछ जगदम्बा का खेल है वे विभिन्न रूपों में गुरु और शिष्य के रूप में मित्र और शत्रु के शत्रु के रूप में हमारे पास आती है अतः हम अपनी भूमिका यथासंभव अच्छी तरह निभाएं और साथ ही अपने खेल के अनासक्त साक्षी बने रहें हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब उनकी लीला के उनके आनंद के ही विभिन्न रूप हैं कभी जब भक्त माँ जगदम्बा को अपनी किसी शरारत में रत सुख दुख देकर मानव हृदयों के साथ खेलते देखता है तो वह कह उठता है पगली स्त्री तुम यह क्या कर रही हो कभी कभी हमें समग्र सृष्टि की प्रक्रिया में कोई तर्क और संगति दिखाई नहीं देती लेकिन अपने पागलपन में अपनी क्रूरता और सुख दुख में ब्रह्मांड की यह सारी प्रक्रिया मां जगदम्बा के पगले शरारती स्वभाव की इस खेल में मां के आनंद की अभिव्यक्ति मात्र ही है हमें भी नाटक के पात्रों की तरह अपनी भूमिका अदा करते हुए लेकिन यह जानते हुए कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि यह सब कुछ खेल के महान आनंद के लिए है उसे खेल की तरह स्वीकार करते हुए माँ जगदम्बा के खेल में आनंद लेना चाहिए श्री रामकृष्ण द्वारा गाए जाने वाले गीतों में से बहुत से गीतों में जिनमें से अधिकांश रामप्रसाद और बंगाल के अन्य संत कवियों द्वारा रचित है सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीकात्मक वर्णन है सांसारिक व्यक्ति का स्थूल मन उन्हें बहुत स्थूल रूप में ही लेता है और उनके सारे आंतरिक अर्थ को खो देता है उनका प्रतीकात्मक वर्णन सचमुच अद्भुत है और जिस मात्रा में सत्य शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है उतना वह सत्य को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है पतंग उड़ाती मां जगदम्बा का एक गीत श्री रामकृष्ण को विशेष प्रिय था हम सभी जगदम्बा द्वारा आसमान में उड़ाई जा रही पतंगे हैं और हम अलग अलग डोरों से बंधी हैं जिससे हम छूट न जाए लेकिन कुछ बहुत चतुर पतंग डोर काटने में समर्थ होकर सदा के लिए चली जाती हैं और तब जगदम्बा आनंद विभोर होकर तालियां बजाती हैं वस्तुतः उसने ही पतंगों को डोर से बांध रखा था अतः हमें करना यह है कि जगदम्बा की लीला के लिए अनित्य संसार से हमें बांधने वाली डोर को काटकर मुक्त हो जाएं और मां हमारी मुक्ति पर आनंदित होंगे अन्यथा सुख दुख आशाओं निराशाओं सहित यह खेल अनंत अनिश्चित काल तक चलता ही रहेगा जो माँ की दृष्टि से एक विशाल पगली शरारत का और हमारी दृष्टि दुख और बंधन का चक्र है अपने क्षुद्र व्यक्तिगत इच्छा को पूरी तरह हटाकर तुम्हें आनंद पूर्वक माँ जगदम्बा के पगले नृत्य में नृत्य करना चाहिए मजा यह है कि अब हमारे मन में विभिन्न प्रवृत्तियां पैदा होती हैं तब हम समझते हैं कि वे हमसे पैदा होती हैं हमारी प्रवृत्तियां हैं हमारी इच्छा से संबंधित हैं हम अपनी प्रतंत्रता का वास्तविक स्वरूप भी समझ नहीं पाते जब हमें ब्रह्मांड के इस बृहद नृत्य में भाग लेना ही है तो इसे खेल और केवल खेल के रूप में जानना चाहिए हम अपने स्वरूप की गहराई में केवल साक्षी हैं तथा इससे संयुक्त नहीं हैं यही नहीं हमारा तथाकथित व्यक्तित्व बोध भी परमात्मा का एक रूप है लेकिन इस नृत्य को प्रारंभ करने और चलाने वाली परमात्मा सत्ता से दगदम्बा से अपने को पृथक कर हम कष्ट पाते हैं देखो जब आलू उबलते उबले जाते हैं उबाले जाते हैं तो वर्तमान के बर्तन के भीतर वे भी एक अजीब नृत्य करते हैं और हम उन आलुओं जैसे ही हैं अगर उनमें भी विचार की क्षमता होती तो वे भी संभवतः यही कल्पना करते कि वे दूसरे के द्वारा नहीं नचाए जा रहे बल्कि स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से नाच रहे हैं इस सत्य की पूर्व उपलब्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए इससे सही दिशा में बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है परमात्मा के हाथों में यंत्र बनो परमात्मा सत्ता के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित होने पर ही मुक्ति की झलक मिल सकती है अन्यथा सामान्यतः हम जिसे स्वातंत्र कहते हैं वह वाश्विक स्वातंत्र है सहजात प्रवृत्तियों का स्वातंत्र प्रवृतियों से मुक्ति नहीं इंद्रियों का कार्य सृष्टि शक्ति की अचेतन अभिव्यक्ति है ऐसा स्वाधीनता को हम जितना चाहेंगे उतना ही हम अचेतन स्तर पर जीवन यापन करेंगे और अधिक बद्ध होते जाएंगे प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित जीवन यापन करने के बदले सचेतन विचार पूर्वक जीवन यापन करो सहजात प्रवृत्तियों का स्वातंत्र भोग की छूट है मुक्ति कभी नहीं तथाकथित स्वतंत्र व्यक्ति वस्तुतः अपने ख्यालों का प्रवृत्तियों का दात है सारा संसार ऐसे मुक्त पुरुषों से पूर्ण होने के कारण बद से बदतर होता जा रहा है वे सभी अद्भुत मुक्त पुरुष हैं माँ की मोहनी शक्ति की डोर से बेढंगी लटकती कठपुतलियाँ हैं साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि वह परमात्मा के हाथों का यंत्र है स्वयं को अकर्ता जानते हुए यंत्र समझना श्रेष्ठतम दृष्टिकोण है एक उदाहरण लो, एक ही विद्युत ऊर्जा से परिचालित अनेक घड़ियां हैं यदि सभी घड़ियां यह सोचें कि वे अपने शक्ति में चल रही हैं तो यह बड़ी भूल होगी हम सभी शक्ति की एक महान धारा के अंग हैं जो हमारे माध्यम से कार्य कर रही है हमें सदा परमात्मा केंद्रित और सभी बातों में यथासंभव अवैयक्तिक होने का प्रयत्न करना चाहिए ये शरीर और मन एक महान शक्ति के यंत्र हैं जिस मात्रा में हम परमात्मा केंद्रित और अवैयक्तिक हो पाते हैं उतनी ही मात्रा में हम कर्तापन का सारा भाव त्याग कर शांत प्राप्त करते हैं जितना हम परमात्मा से दूर भागते हैं उतने ही दुखी होते हैं